व्रशेदन में धातु चलेगा वो वो भी किस से तो धातु क्या बचेगा उदित है धातु उदित होने से कोई सूत लगेगा क्या करेगा बिकल से ही करेगा व्रश्च धातु है तीप सब का अपवाद स किस सूत्र से स होगा हाँ स सार्वधातु का अपीत है गीत होने से वृष्ट धातु को सम्प्रसारण हो जाएगा ग्रही ज्या वही किसके वृष्टिधातु आया हाँ ग्रहीजिया बोला अच्छा देख संप्रसारण हो जाएगा रो हो जाएगा री र के आगे क्या है ओ प्रसारण चाह तो क्या हो गया वृक्ष वृक्ष क्या माना ची लट पूरा इस प्रकार सब को लेकर के संप्रसारण हो जाएगा बोलो सम्प्रसारण कितने स्थान पर हुआ लीट लकार धातु क्या है वृश्य वृश्य नल नल है ना प्रत्ये पथ परे संप्रसारण हो जाएगा वृश्य धातु को कित पर है ना नहीं है? कित नहीं है हने के बाद अभ्यास को संप्रसारण करने के लिए कोई सूत्र है लिट अभ्यास उभय श्याम उभय का क्या अर्थ है बच्चे आदि नाम हाँ संप्रशान होने पर अभ्यास में रक हो जाएगा रि संप्रसारण जो पूर्व रूप फिर व्रत हर अभ्यास में क्या रहेगा वह धातु वा, क्या है वृक्ष अग्रे अत वृद्धि हो जाएगी उपथा में नहीं उपथा में क्या है उपथा है इस धातु में हाँ उपथा में अ नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी गुना होगा सारे सूत्र से क्या हाँ ईगंतों को चाहिए तो क्या रूप बने गया वतुस आने के बाद अतुस की तेना सही कितना ही कितने उनसे संप्रसारण हो जाएगा पहले नहीं, नहीं होगा द्वित्य होने के बाद अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा और अभ्यास में क्या रहेगा व आगे क्या था तुहे वह वृश अतुस क्या रू बनेगा वह वृश चतु उसमें भाद्राश्चु। भाद्राश्चु। हो वृशहु आने पर ईट होगा नहीं विकल्प सेट होगा नित्य ईट होगा विकल्प से ईट पक्ष में क्या बनेगा वह वृश ई ईट नहीं होगा तो वह वृक्ष अग्र थ वृश वृश राज वृश में एक साल हुआ ना पहले हाँ स्कूल समय अध्ययन से वो सकार सीधा सौ कुश हुआ है सौ लोग होने पर सूनाष हो जाएगा भ्रष्ट क्या बनेगा पहला रूप क्या बने था अभ्र थ्रष्ट आगे हाँ वहाँ दो दो विकल्प सीट होगा वब्रशिव भव्रशिव उत्तम पुरुषे को चाहे कितने बनेगा धोने बनेगा नगे सतोरे यहाँ विकल्प नी, से नीति होगा नीति विकल्प होने पर भी कोई फर्क नहीं विकल्प नित्य हो जाएगा किन्तु नित्य को मानकर कोई कार्य हो तो रूपा में भेद होगा नित्य मानकर कोई कार्य यहाँ है नहीं अत बताए बुद्ध नहीं हम्म अतनी पोलो बाबर स लूट में धातु इट सेट है न अनिट धातु है सेट नहीं बेट क्या है बेट विकल्प सिटी हो जाएगा ईट पक्ष में क्या रो बनेगा ब्रश्चिता सम्रसन होगा ना नहीं क्यों नहीं, hmm? नहीं होगा कोई गीत नहीं तो वृक्षिता बन जाएगा जब ईट नहीं होगा भ्रश्चग्रता पहले स्को समय अध्यक्ष च्रश्रष्टुना क्या रो बनेगा भ्रष्टाचिता भ्रष्टा दो बनेगा लीट लकार में ईट पक्ष में क्या रो बनेगा वृक्ष और ईट नहीं होगा तो उसको समय आदुर अंत्य भ्रश भ्रशत से सड़ु आदेश प्रत्यो क्या बनेगा वृक्षती वृक्षती बोलो लोट लकार में सम्रसारण होगा की ती तीत कुछ है कौन गीते सम्रस होने पर क्या बनेगा तू बोलो लंगे लंग सम हो जाएगा सम्रसारण होगा अभिश्चत बोलो बिदलिंग में ब्रिश्चे बोलो असली में भी संप्रसारण हो जाएगा हो जाएगा कित पर में क्या कौन हाँ क्या बनेगा हाँ बोलो लूंग लकार में ईट पक्ष में बाबर जो हल तर से आ चल लगेगा कौन निषेध करेगा नी तो उस पक्ष में क्या रूप बनेगा अब्रश्चित बोलो वारे वारे थिश्चा, वारे थिश्चा, वारे थिश्चा। से इट पक्षी बोलो फिर अब्रस्त कितने स्थान में इट वहा पुरे दर सौ रूप में लिखे सौ में। ए सौ लकार में जो हुआ लूंग लकार सब रुपए सब स्थान पर ईट हुआ हाँ जब ईट नहीं होगा और ब्रश चिल्ले लूंगी चिल्ले स्विच होगा ए जब ईट नहीं करेंगे तब तो? ईट किसको होता था स्विच को ब्रश अगर स्विच ईट तो अब तब जो से वृद्धि हो गया या नहीं होगी डरते डरते हाँ नेटिंग से नहीं करेगा ईट नहीं तो ब्राश हो जाएगा ब्रास स्विच तो स्विच के तवक ईट होता है अस्थि सूच आपूर्ति सकार का लोप हो जाएगा झलूझली जोल क्या हाँ ईट हुआ अस्थि सूची आपूर्ति ईट होने से लोप नहीं होगा लोप नहीं होने से ब्रश के शकार का लोप करने के लिए उसको अंत और चौक हो जाएगा सा, से कश से कह वृद्धि होगी क्या रो बो ना ताम क्या बनाक्षितम को ईट की सूत्र से होगा अस्थिर सिचा अप्रोत नहीं, नहीं लगेगा बोलो क्यों नहीं लगे बोलो नहीं क्यों नहीं लगे बोलो हाँ अप्रता नहीं अप्रुता नहीं अपृत किसकोप होते मालूम नहीं अपृतय एकाल प्रत्यय प्रत्यय क्या यहाँ क्या प्रत्यय ताम वह अपृत नहीं है तो वहाँ सिच को लोप करने के लिए क्या सुधर जालू जालू लोप तो हो जाएगा तो वृक्ष अगर ताम स्को हो समय आदर अंत्य व्रश हो सष्टुत हो क्या बनेगा अभ्राष्टान क्या बनेगा आगे उसमें क्या बनेगा अब्राक्षु शुरू से बोलो अबराष्टान हिंग लकर्न में ईट हो गया नहीं होगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा अवृिषत इट नहीं करेंगे तो अवरक्षत बोलो अवरक्षत बोलो धातु वृश्य वृश्य धातु का किस वर्ण का श्रवण नहीं होता है लिंगल में स स कहाँ गया लुप हो गया सह का स्थान पर क्या देश के स्थान सर कहो श्रवन होता है होता है कह अवरक्षत में अवरक्षत में कह है कह है हाँ कह स मिलकर रक्षा होता है ये हो गया लुंग लगा व्या, व्याजी करने ब्याजी करने तो छद स ये भी बिचति विचति में आया विचि ग्रही जा भाई संप्रसारण होने पर व्य में यह हो जाएगा ई होने पर क्या संप्रसारणा क्या बनेगा वह है उसको भी संप्रसारण हो जाएगा उ पहले व को सम्रसारण करो पहले व करेंगे बाद में यह करेंगे पहले कर करो ऊ से फिर यह को करेंगे संप्रशान सम लगेगा यदि पहले यज्ञ करते संप्रशान हो गया तो को नहीं होगा पहले वह करेंगे उसके बाद यज्ञ करेंगे समाधान है पहले संप्रशान है ही नहीं पहले वह करो, करो। बाद में यज्ञ करो कोई आपत्ति नहीं हम्म Intent? पहले वह को करते समय न संप्रसारण संप्रसारण लगेगा कैसे लगेगा परम संप्रसारण नहीं है समाधान क्या है पहले वह को करते समय न संप्रसारण संप्रसारण लगेगा क्या परमे संप्रसारण है नही यसारण यथान में प्रयजमान ई के संप्रसारण अभी तो के है नहीं संप्रसारण है ही नहीं परमे क्या है बृत्ति में लिखा क्या लिखा है हाँ अतव ज्ञाप क्या हुआ तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा यदि पहले प को संप्रसारण करके या को यप्रसारण करेंगे तो सूत्र न सम्प्रसारण संप्रसारण कहाँ लगेगा सर्वत्र ऐसे हो जाएगा तो सूत्र जो संप्रसारण पर् में संप्रसारण निषेध करता है ये ज्ञापक हो गया पहले पूर्व का नहीं होगा उत्तर का होगा उत्तर का संप्रसारण होगा तभी न संप्रसारण संप्रसारण लगेगा यदि पहले उत्तर का संप्रसारण नहीं करेंगे तो न संप्रसारण संप्रसारण कहा लगेगा कहीं नहीं मिलेगा सूत्र व्यर्थ हो जाएगा सूत्र संप्रसारण पर निषेध करने से ये ज्ञापक हो गया पहले उत्तर का संप्रसारण होगा तभी पूर्व को करने के लिए जब जायेंगे सूत्र लगेगा हाँ। हाँ, क्या सूत्र हाँ उसमें लिखा तैव ज्ञाप का द्वितीय से अण है पूर्व संप्रसारण द्वितीय अर्ण को पहले संप्रसारण होगा तभी न संप्रसारण संप्रसारण लगेगा हाँ विचती व कार वी अभ्यास को संप्रसारण करने के लिए क्या सूत्र लिट अभ्यास अभ्यास में क्या हो जाएगा वी हलाई से सी व्यास अ तो क्या है व्यास उपथा में है अः ये अतः पता लगेगा क्या हो है शुत्र क्या रूबन यारिव्यास अतुस आने के बाद अतुस कित है क्या है कित असंग लिट कित लगेगा सही व्यवस्था लिटिकारण पहले संप्रसारण होगा कि सूत्र सही ग्रही जाप्रसारण पहले हो जाएगा संप्रसारण होने पर धातु क्या बनेगा बीच द्वित होगा अभ्यास में क्या रहेगा बी बीच हो क्या बनेगा एक वो ने क्या बना था आगे क्या बना आगे थल में थल में वी, बी ईट था, वी एच था।, था। क्या बनेगा धातु सेठ आने थे, है सेठ थल में विकल्प इट होगा हैं क्यों नहीं होगा हाँ विकल्प कहाँ होता है अनिट धातु हो तो थल में क्राहने में सीट फिर उसको निशेध करेगा उपदेश ऋतु भारद से विकल्प तो होता और पहले ब्रश्चिधात्व विकल्प कैसे हुआ ब्रश्चिधात्व विकल्प हाँ शरद हुआ यहाँ विकल्प नहीं तेट होगा थल में क्या बना विव्य चित आगे बोलो बीबी चतु हाँ अभ्यास का संप्रसारण कितने स्थान में हुआ बाकी स्थान पर धातु को सम्प्रसारण हो गया तीसमित में पहले संप्रसारण हुआ धातु को कित नहीं है आगे है पीत भिन्न में कित है कित उन से पहले सम्प्रसारण उसके बाद देता है बोलो फिर वो बोल दो ब्याज हाँ, आगे लूट लकारिता बन जाएगा क्या बनेगा उत्तम उमस बोलो मध्यम लीट लकार में व्यच ईटी बची सियाती बोलो उत्तम पुरुष लोट लक में सम्प्रसन होगा पर क्या है शाव गीत है क्या किस से तो हाँ तो क्या बनेगा बोलो लॉन्ग लकार में सप होगा क्यों हाँ सब नहीं होगा क्या होगा सब समझ होगा रुपये क्या बनेगा अभिषेत बोलो बिथिली में या सौ टा सकार कहाँ गया लिंग स्थलोपन तगा लगा लिंग स्वलोपन से लगा हाँ अतो ये हो गया याश को यह हो गया किस सूत्र से अतो ना अतो अतो तो ये, ये लिंग स्थलोपन से लगा प्राप्त था अतय में ये सूत्र से या कोई यह हो गया आशिले में कित पर में है सम्रसारण होगा सूत्र से होगा बोलो उत्तर बोलो गीते कौन से क्या है होगा या गीत पर, पर होगा दोनों यहाँ क्या है किते रू बोल बोलो विच्यात लूंग लकार होगा सिली को सिच को ईट होगा हैं हाँ? कि सूत्र से हाँ ईट होने से बधव जलत से वृद्धि हो जाएगी निश्चय कौन करेगा और वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र प्राप्त है अतो होला दे लघु किंतु लघु होना चाहिए लघु है व्यस्त में अलघु है गुरु है संयोग गुरु नहीं होगा परम संयोग हो तो गुरु होगा परम संयोग है क्या तो बीच मेंघु है संयोग है क्या नहीं उनसे गुरु है लघु है पर में संयोग हो तो गुरु होगा पर में संयोग है या नहीं तोहला दे लघु लग लगेगा विकल्प से वृद्धि करेगा वृद्धि पक्ष में क्या बनेगा अभ्याचित आगे अभ्याचिष्टाम बोलो जब वृद्धि हो नहीं होगी आप भी अच्छी बोलो रिंग लकार आप अच्छा तो बोलो गां कुा दिभ्योन गीत सूत्र आ गया है इसमें लघ में आ गया क्या करता है ऐसा गीत करता है प्रत्यय को गीत करता है हैं तिनेति गीत करता है कुटादि हाँ यिति भिन्न प्रत्योग गीत करता है तो यहाँ जितने प्रत्यय हो गए श्यश आदि है इं त्रिनीति है क्या तो गीत हो जाना चाहिए गीत होगा तो संप्रसारण होना था क्यों कुटादि हो तो ये कुटादि है क्या कुटादि नहीं किंतु एक वार्तिक है व्यच है कुटादि तम अनसी बोलो ये वार्तिक है व्यच धातु कुटादि में आएगा अनसी असपर्य हो तो नहीं अश कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय अस हो तो नहीं होगा नहीं तो कुटादि हो जाएगा तो अभी ताश से आदि भी भिन्न है उनसे कुटा हो जाना चाहिए आए समझे तो, तो, तो, में व्यचे है कुटाधितम व्यचित धातु कुटा में माना जाएगा कुटादि धातु कुट कौटिल्दि धातु है तो किसमें आएगा इसी तुद में आएगा सर हाँ आगे आएगा अरे तो कुटा के अंतर नहीं होने पर भी व्यच है कुटाधितम और असप्रत्यय नहीं होगा तो कुटादी होना चाहिए या अस नहीं तो कुटादि मानेंगे तो गाँव कुटादी पर नैनिंग तो लगना चाहिए किंतु अनश में जो न अस अनश नए समास ही नए समास में दो प्रकार होता है एक प्रयुदास एक प्रसज्य प्रतिषेधक दो, दो नय तो समाख्या तो प्रयुदास प्रसजक हो परुदास सदृग्राही निषेधकृत याद है क्या बोलो क्या पुस्तक में क्या मैं है क्या लिख कर रखा है हाँ। लिखो तो दे दिमाग में लिखो पुस्तक में लिखने से में याद करना तो ये परिदास क्या होता है सदृग्राही सदग्रह का अन क्या होगा सदृश जैसे कोई कहेगा अब ब्राह्मण हम आना भोजन बनाने के लिए ब्राह्मण लाना है ब्राह्मण नहीं मिले तो क्या कहेंगे अब ब्राह्मण हम आने योजे पत्थर लेकर आ गया ब्राह्मण नहीं ना अब ब्राह्मण तो क्या है ब्राह्मण से भी न ब्राह्मण से भी न पत्थर है ना नहीं पत्थर लेकर भोजन बनाने के लिए इसलिए वहाँ अब ब्राह्मण का क्या होता है ब्राह्मण भी ना ब्राह्मण सदृश तो क्षत्र ले आओ ब्राह्मण नहीं मिलता तो क्षत्र ले आओ ऐसे प्रयोग होता है परिदास में और वो प्रसज्य निषेध में दचितमय न अचित अनच अनाचित सप्तम अंत है वहाँ न समाच है न नहीं वहाँ पर प्रसज प्रतिषेध मालूम है न तो अचीत दिया है अच्छा परस है दि वास्तु न तू, तू असी अज पर हो तो नहीं होगा पढ़े में अच नहीं अज से बिना कोई होना चाहिए ऐसे कहा अज से भिन्न सदृश होगा तो हल पढ़े में चाहिए पर में हल होगा तो अनचिज लग गया नहीं तो नहीं लग गया ऐसा है क्या ऐसा नहीं तो रामात्म तकार को अनचिज सूत्र सिद्धित्व हो जाएगा अश पर रामा आ है, अस असे पर आश में तकार उसको दित्व हो न तो अच्छी पर में अश नहीं तकार को द्वित्व होना चाहिए विकल्प सिद्धित्व होना चाहिए ना दो बनेगा दो तकार वाला एक तकर वाला क्या होगा ना प्राप्त ही तो लोगो फिर दिता हो जाएगा होता है हो सकता है दो तक द्वित हो जाएगा यदि से पर से कहते तो क्या अस्य भिन्न से क्या है हल है तो अना चुनाव नहीं करेगी क्या कहना चाहिए हलीच यदि अश से भिन्न से बनना चाहिए तो क्या कहना चाहिए अलग बात हलीचा कहना चाहिए इसलिए वहाज प्रतिशत है वृत्ति में श्रद्धिया न तो अची अचपर में हो तो नहीं होगा परम अवश्य नहीं हो तो हल हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं परमे अवश्य नहीं तो दित्व हो जाएगा विकल्प से तो रामात के तकार को रामाभ्या में मकार को भी द्वितो ओस होता है विकल्प से डरना नहीं होता है तो यहाँ परिदास होने से तो प्रिदास होने से क्या होगा असप्रत्यय कृत प्रत्यय अनुस्वीकार तो अश्य भिन्न कोई कृत प्रत्यय हो अनुस्वीकार से क्या है असदृश्य अस भिन्न कृत प्रत्यय हो तो व्यस्य कुटादितम व्यस्य धातु को कुटादि मानना कब अस नहीं अस्य भिन्न कृत प्रत्यय हो तो यहाँ कृत प्रत्यय श्यतासादि नहीं है नहीं उनसे ये कुटादि नहीं माना जाएगा तो गांग कुटाधि गीत नहीं उनसे संप्रसारण नहीं होता है नहीं तो श्वतासादी में भी संप्रसारण हो जाना चाहिए तो इति तो न यह प्रवर्तते अनशति परुदासन परिदास उनसे कृण मात्र विषय कृत प्रत्यय पर ही व्यस धातु को कुटादी माना जाएगा भिन्न। आगे उस्य उस्य में इकार की से किस तो तो क्या सूत लगेगा तो नुम होने पर क्या सूत लगेगा हाँ नश्चापान झलिये अनुसार अनुसार से परसन स्तोष नही असिधे नश्चापान झलिये अनुसार हो जाएगा उ उन्� स होगा तुदाधिवस हाँ क्या क्या रूपना या उंचती उत्तम पृष्ठ बोलो प्रथम पुरुष क्या है उँच का उंच कणस आदान कनीषाद्यर्जनम शीलमती यादव कौशम दिया कणस कण कण कर ग्रहण करना कनीषादी अर्जनम कनीस सस्यमंजरी इसको उठाना और जाना ये सील स्वभाव है उच्छ उच्छ वृत्ति कहते हैं साधु को कोई उंचवृत्ति क्या है किसको मांगेंगे नहीं धान गेहूँ काट कर ले गए लोग खेती से लेने के बाद जाकर के खेत में ढूंढो ढूंढ कर कुछ कुछ मिलेगा उसको लेकर एक करो उसको रो कर खाओ उचवृत्ति ये कौन थे कणाध कणाध महर्षि वैशिषि के दर्शन के ये कण कण एकटी करके वो खा कर रहते कण अतिथि कण आध महर्षि वैशिष्ट के दर्श होने के आचार्य उछती लीट लकार में उछ उछ उछ नल हो जाएगा नल हो जाएगा अभ्यास में क्या होगा रहेगा हलाई से सोने पर आगे उगे ऊंच होने पर क्या सूत्र प्राप्त है मालूम ऐजा दे गुरुमत्व अनुश्चय आ, ये पहले होगा दी नहीं होगा इजाद है ईच में आता है गुरुमान है ऋक्षा कैसे भी न है तो पहले हो जाएगा इजादेश गुरु मतो क्या होगा आम आम आम होगा भी तो पर लगया ना मकारी त्याज्ञा है ना नहीं है मकारी ई संज्ञा नहीं ना मालूम है क्यों इसे नहीं? इसे नहीं चाहिए कौन इसे करेगा ना भी तो तुष्मा सूत्र क्या लग जाएगा विभति है क्या तो ना हुआ तो तुष्मा लगेगा हाँ अभी तो मालूम नहीं है क्या है नहीं ना मालूम है मालू नहीं? नहीं पता है हो उसके आगे हो क्या होता है में मकारगीति करेंगे तो वो क्या आएगा अरे ईत नहीं हो जाता है मित कर लाभ तो, तो यहाँ है यहाँ तो लाभ है तो यहाँ करना चाहिए पर मृद नहीं, नहीं। पहला आया आ, ये आम जो है सब के लिए एक आम है एक प्रकार आज काश धातु से भी आम विधान किया गया आज धातु से आम विधान किया किस सूत्र से दया आया सस्य और धातु से काशिया निकाज वहाँ आम करेंगे तो कोई फल नहीं होता है इसलिए वही आम मकार आम के मकार ही मकारे नहीं इसे सर्वत्र कोई भी कहा कोई होने पर भी आम के मकार यदि ईद संज्ञा होगा तो सर्वत्र आम के मकार संज्ञा होना चाहिए ना कि इस धातु में ईस संज्ञा अन्य धातु में नहीं ऐसा नहीं जदि ई संज्ञा होती तो आस कास में आम विधान करना व्यर्थ होता इसे ईद संज्ञा नहीं तो उनाम बन जाएगा क्या बन जाएगा उछाम आगे क्या बनेगा किरण चाजित उम च क्या बनेगा रूपम बोलो रूपम से उनशा बहु उनम से बन जाएगा उनशा महासा बोलो हाँ लूट लगान हाथ तो सेठ है अनेटी पता है अनेटी क्या है कोई कुछ पता है कारण ही क्या है प्रमाण कुछ मालूम है छांत में कितने धातु तो अनिटी दो कांध एक ही छाते सु एक सकार है बाकी जितने सकार सब सेठ है सरल है ना कठिन है इतने याद रखना चाहिए छांत में कितने धातु तो है अनिटी क्या था तो? पच्छ हैं का बनता है प्रश्न बनता है प्रश्न बनता है प्रश्न कोई बना सकते हो प्रश्न कृद्धांति आता है ना, हाँ नांग क्या सोच यजे आज या, या, या तो प्रच्छी प्रश्न नांग नांग ना होता है मैं उनसे अब प्रक्षको हो जाएगा फिर सौकेश होगा रही जा भाई है नहीं से हो जाएगा झल में आ गया अलंकार बनता है में हाँ छो सूढ़ अनुनाशी के छत् स हो जाएगा छो सूढ़ के छ हो जाएगा फिर प्रश्न बन जाएगा कहाँ आता है प्रत्येक ये छोड़ते ये सूत्र तो लगेगा किन्तु प्रश्न से तो कहा बनाया कितने प्रश्न में एक सौ अच्छा वाला पुस्तक हो हाँ मिल गया है? जी आते प्रक्ष रखो ना ठीक है अभी हाँ पृ नहीं ये क्या था धातु उनछ उनछ का धा तो सेट है तो लूट में क्या बनेगा उन लीट में लोट में क्या बनेगा उनछ तो उनछता लंग में अवसत और कहाँ से हुआ आठस से आठ हजार नाम आठस से ठीक है अवसत बिदिल में उनेद आशील में नोप नहीं होगा अनिदिता मतलब उपध्या अनिदिता कहा गया इसे लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा हैं तो श्रवण होगा बोलो लूंग ला में आटा होगा रू बनेगा ओं छीत बनेगा क्या बनेगा ओंज बने बोला आगे लिंग में आगे रिचा धातु गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति बोलो रिच्छती, रिच्छता, रिच्छता, ये धातु इजादी है गुरमान है आम हो जाएगा क्या सत्र करके तो किस से होगा होगा नहीं, नहीं हो नाल रिच्चा रिच्चा नाल नाल होने पर कहा गुण करने के लिए क्या है गुण होता है लेट पर तो गुण उनसे क्या बन जाएगा अर्च अर्थ पर अर्च हो, गया? हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा अगे अर्थ सूत्र लगेगा तस्मा नोड दि हल लगेगा हाँ पहले है अत आद तस्मा में तस्माद क्या है दीर्घ होने के बाद अतः से आ हो गया आ है गया क्या है अर्च तो अब अर् में कितना हल है दो है तीन है र छ तीन है तो तस्मा नोट दिवला लगेगा दो हर नहीं तीन है इसे कहा गया द्विहल ग्रहण से अनेकहल उपलक्षण नूट द्विहल कारण से दो कहने का अर्थात एक से अधिक हुआ दो तीन होने पर भी तीन में दो है या नहीं तीन में भी दो है चार में भी दो है तो अनेक हल का उपलक्षण होने से दो हो तीन हो तो नोट हो जाएगा नोट होने पर आ, आ न क्या बनेगा अतुस में क्या बनेगा यथात तो सेठ आने थे। के तासाने पर होगा रीको गुण के सूत्र से होगा क्यारू बन गया बोलो में, होगा? लोट में क्या माने गया रिचतु बोलो लॉन्ग लकार में आटागम होगा उसके बाद क्या आटा होने के बाद क्या सतु तो लग गया आठ स होता होता है स होता है क्या बने बनेगा आरक्षत क्या ढूंढ तू क्या बनेगा आरक्षत में आरक्षत आरक्षति ये हरिचती आये नहीं नी है ना आ, क्या सूत्र तो लगा एंगी पर मुका उपसर्गा धीति धातु हाँ अच्छा हाँ हो गया बोलो आरक्षत बोलो विद्रे में रिचेत सिल में गुण करने के लिए सूत्र है? है नहीं सूत्र नहीं जहां आया रिच्छत रीता कोई सूत्र है, है? नहीं? क्या नहीं तो क्या बनेगा रिच्छात रिच्छात है ना है हाँ नहींत है कीत में भी गुण करने के सूत्र पहले आया था ना क्यों यहाँ इसमें नहीं लिया क्या सूत्र आया था कित में गुण करने के लिए खेती में गुण करने के लिए क्या ये नहीं वो अन्य ये रिक्शा नहीं लगेगा अन्य तरह लगता है कहाँ लगता है हाँ गुणवर्ती संवाद दो वो लगा था गुणवत्तीवाद उसमें लगा है रे री के ले। कभी। कहा कि हाँ हाँ वो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वो थोड़ा ऐसे ही पर बदला हाँ हाँ हाँ मिल गया समय आदि गुण है कि है ये समय गुणवर्ती होते गुण से आधा आधा हो गया लिटी के गुण हो गया हो गया हाँ या नहीं लगा तो क्या बनेगा रिक्चा लू लकार में आटा कम हो जाएगा स्विच हो जाएगा इटा इटी बोलो कार में आते आगे उज्जल विसर्ग उत्सर्ग धातु उत्सर्ग त्याग अर्थ है तो सा हो जाएगा उज्जती बनेगा क्या बनेगा उज्जती लेट में क्या बनेगा हाँ इजादस गुरु मत मृ क्या बनेगा उज्जान उ जान लोट में उज्जीता लोट में उज्जीत उज्ञत लोट में उज्जत उज्जता तो में अझत बिदली में उज्झेत असली में उज लुंग में अझीत बोलो लौंग लगाया में बोलो बसानी